अनुभव प्रभु प्यार का नमस्कार मैं हूं सुरेश और आप मुझे सुन रहे हैं 90.4 एम रेडियो मधुबन पे आप सब मुस्कुराते रहें आनंद में रहें और गुनगुनाते रहें नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का खास विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से विद्यार्थी मित्रों को पूरी तरह से जानकारी मिले ऐसा एक किसी विशेष टॉपिक को लेकर बात करते हैं कई बार हम लोग अलग अलग विषय को भी लेते हैं जैसे कि एक्टिंग फील्ड में क्या करना है उसके बारे में बताते हैं डायरेक्टिंग में क्या करना है वो भी बताते हैं और साथ ही साथ कई बार चीज़ें जो है जैसे कि केमिस्ट्री के फील्ड में हम लोग अपना करियर कैसे बनाते हैं कभी हम लोग लैंग्वेज के फील्ड में हमें इंग्लिश या हिंदी या और कोई भाषा में आप अगर करियर बनाना चाहते तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो सारी चीज़ें हम लोग आपको बताते रहते हैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग खास करियर इन कंप्यूटर साइंस के बारे में जानेंगे कंप्यूटर साइंस ये क्या है और किस तरह से इसमें हम लोग जुड़ सकते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करने लायक हैं और जो हम लोग इसके अंदर कितना डेप्थ काम होता है या फिर इसमें रिसर्च वर्क क्या है वो सारी बातें हम लोग जानेंगे आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए रिशभ चौधरी हमारे साथ हैं इलाहाबाद से आए हुए हैं कंप्यूटर साइंस उनका जो सब्जेक्ट रहा है और अभी एक यूनिवर्सिटी में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ तो चलिए उनके साथ बातें करेंगे कंप्यूटर साइंस में करियर कैसे बना सकते हैं तो आप सभी की तरफ से ऋषभ चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति मेरा नाम ऋषभ चौधरी है मैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैम बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इलाहाबाद में कार्यरत हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है आप सभी श्रोतागणों को कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में अवेयर कराने के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं आज की डेट में कंप्यूटर्स हर फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कंप्यूटर्स हर चीज़ में आज की डेट में आपको आना जरूरी है चाहे आपका कोई भी नेचर ऑफ जॉब हो पोर्टफोलियो हो सभी में कंप्यूटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफ़िकली अगर हम कंप्यूटर ओरिएंटेड फील्ड की ही बात करें जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है तो उसमें रिसर्च से लेके इंजीनियरिंग में सब चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स भी हैं आज की डेट में रिसर्च में इसकी मेजर फील्ड्स मानी जाती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स जैसे मैं भी उसी में रिसर्च मैंने भी किया है पी साइकिल एंड सर्वाइवेबिलिटी के ऊपर मैंने काम किया है और इनके अलावा एक बहुत ही लुभावनी फील्ड आज के डेट में है जिसका नाम आप लोग काफ़ी सुन रहे होंगे डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस जैसे अभी आपने कैमब्रिज एनालिटिका का सुना होगा हुआ था तो उसमें डेटा माइनिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है क्योंकि आज के डेट में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो डेटा यूज़ कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं और ये डेटा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में डेटा का सिंपल मतलब होता है कि जो भी हम लोग रॉ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग की जाती है पर्टिकुलर इंस्टेंसेज में जो भी इंफॉर्मेशन गार्नर करना होता है किसी को हर कोई अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन उससे ले सकता है अभी जो कैमरिज नालका का केस हुआ था उसके केस में वो नॉर्मल कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़र्स की नहीं ले रहे थे बट उससे वो मूड पता कर रहे थे और उन पर्टिकुलर यूज़र्स को क्या चीज़ अट्रैक्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग कैंपेन डिज़ाइन की जा रही थी इसी डेटा के ऊपर ही आज की डेट में नाइन्टी कंपनीज़ ऑपरेट करती हैं उनके एडवर्टिजमेंट एंड ब्रांड एडवर्टाज़मेंट्स जितने भी होते हैं वो इसी को ध्यान में रख के फोकस करते हैं तो वहाँ पे डेटा अनालिटिक्स एंड डेटा साइंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो भी बडिंग uh, इंजीनियर्स हैं जो भी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं uh, कुछ लैंग्वेज जैसे पाइथन पाइथन डेटा अनालिटिक्स और डेटा साइंस दोनों के लिए बहुत ही बहुत ही इम्पैक्टफुल लैंग्वेज है इसके अलावा काफ़ी हैं जो नॉन टेक्निकल अगर आप बिलोंग करते हैं आप कंप्यूटर साइंस के नहीं हैं नॉन टेक्निकल हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं आर है एसआरएस है ये चीज़ें एम एस से भी बेसिक लेवल ऑफ एनालिटिक्स की जाती है बट हार्डकोर के लिए पाइथन जैसी लैंग्वेज का आपको आना ज़रूरी होगा और इसके अलावा आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स सब सुना होगा आज के डेट में घरों में भी इंटरनेट थिंग्स आ चुका है बाकी होटलों में रेस्टोरेंटों में कंपनीज़ में तो हम लोग देखते ही हैं कि सारा प्रोसेस उनका ऑटोमेटेड है फुली ऑटोमेटेड है नॉर्मल रेस्टोरेंट में अभी क्योंकि शायद कुछ लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में नहीं समझते होंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ हम इंटरनेट की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस जैसे हमें अपने हम किसी कमरे में बैठे हुए हैं हम दूसरे कमरे की लाइट हमें बंद करनी है तो वो चीज़ हम बैठे बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं अब और भी एडवांस वर्जन्स आ गए हैं कि अगर घर में दस रूम्स हैं तो किसी एक ही रूम में अगर फैमिली मेंबर्स हैं बाकी नौ रूम्स में कोई नहीं है तो वहाँ की वहाँ के रूम्स की लाइट एंड ऑल वो सब अपने आप ही बंद हो जाएगी वो सब सेंसर होते हैं वो अपने आप सेंस करेंगे कि वहाँ पे रूम में कोई ह्यूमन प्रजेंस नहीं है और उसके बाद वहाँ पर लाइट्स एंड जो भी अप्लाइंस होंगे वो कट आउट हो जाएंगे जो भी अगर आपने कोई ऐसे पर्टिकुलर अप्लाइंसेज रख रखे हैं अलग कैटेगरी में कि वो चलने चाहिए तो वो चलेंगे बाकी उनके अलावा सारे अप्लाइंस शट डाउन हो जाएंगे लैब्स हैं जैसे अभी मैं अभी, अभी अपने ही डिपार्टमेंट की एक लैब में ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा हूं, तो वहाँ पे भी एक मॉडल लैब प्रिपेयर की जा रही है फुल्ली ऑटोमेटेड होगी वहाँ पर हर लेन में सेगमेंटेशन होगा वो ह्यूमन प्रजेंस डिटेक्ट करेगी अगर सिस्टम्स हैं सिस्टम का एलोकेशन भी ऑटोमेटेड वर्जन होगा कि कोई भी आता है अगर यूज़र तो उसकी आईडी ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगी एंड उसे ऑटोमेटिकली एक सिस्टम नंबर अलाट हो जाएगा फिर वो सिस्टम पे जाके बैठ के काम कर सकता है ये कुछ ऑटोमेशन के एडवाटजेज़ में है पॉल्यूशन डिटेक्शन के भी एडवाटेजेज़ होते हैं जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं ब्रह्मा कुमारी में यहाँ पर भी कई चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिली सोलर पैनल है यहाँ पर सोलर पैनल पर काफ़ी काम हो रहा है उससे उसको अगर और थोड़ा ऑटोमेट कर दिया जाए जैसे रात में हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं वहाँ पे लाइट्स एंड ऑल अगर रात में वहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है तो वहाँ पे सेंसर बेस्ड लाइटिंग सिस्टम हो कि ह्यूमन प्रेजेंस डिटेक्ट करके ही वो लाइटिंग वहाँ पे ऑन करे एंड ऑल तो वो भी एक एडवांटेज होगा और इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस में आपने सुना होगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको हार्डकोर इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है काफ़ी कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज हैं मार्क जुकर्बर्ग हों बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटीज के नाम आपने सुने होंगे जो कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई नहीं की बट स्टिल क्योंकि उन्हें कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट था और कंप्यूटर्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि उसके लिए आपको क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो खुद बाहर भी बैठ के पढ़ सकते हैं तो मेरा आप सभी लोगों से यही आग्रह होगा कि आप कंप्यूटर्स में आगे अपने इंटरेस्ट को परज्यू करें और जितना सीख सकते हैं सीखें और दुनिया को अपनी नॉलेज के से फ़ायदा पहुंचाएं। ऋषभ <laughs> चौधरी जी बात अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं हमारे विद्यार्थी मित्रों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर साइंस के बारे में मिला है और उसमें आपने ह्यूमन प्रेजेंस के बारे में जो डिटेक्शन के बारे में बातें बताई वो मुझे बहुत अच्छी लगी और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थियों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से कंप्यूटर जो है अपना काम करता है और उसमें पूरा प्रोग्राम होता है आप चाहे तो कुछ कुछ चीज़ों को चालू रख सकते हैं कुछ चीज़ों को बंद कर सकते हैं ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उन चीज़ों को ऑपरेट करना चाहते हैं और कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर आप काम कर सकते हैं और कुछ नया रिसर्च भी कर सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि Uh, जैसे कि कंप्यूटर साइंस की हम लोग बातें करते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें जो है हम लोग जिस जिसपे रिसर्च करने वाली अभी हो रहा है ऐसे कुछ बातों के बारे में बताइए जी जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिसर्च में कंप्यूटर नेटवर्क से कैसी फील्ड है जहाँ पे बहुत रिसर्च हुआ है बट आगे भी बहुत सा रिसर्च करने का स्कोप है इसके अलावा एक दूसरी फील्ड जैसे डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस के बारे में मैंने बोला आपको बताया इसमें डेटा ये डेटा माइनिंग के अंदर आती है डेटा माइनिंग भी आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है बहुत अट्रैक्टिव फील्ड है रिसर्च की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एंड इसके अलावा इमेज प्रोसेसिंग पर भी काफ़ी काम होता है आज की डेट में आपने काफ़ी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा जहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है इमेज फेस रिकग्निशन इन ऑल होता है वो सब इमेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आता है इसके अलावा डेटा सिक्योरिटी क्रिप्टोग्राफ़ी का पार्ट होता है तो डेटा सिक्योरिटी भी आज के डेट में बहुत मेजर कंसर्न है कि जितना ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको सिक्योर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है तो क्रिप्टोग्राफी भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है जिनकी मैथ्स अच्छी है और कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है उन्हें डेफिनेटली क्रिप्टोग्राफी की तरफ जाना चाहिए क्योंकि उसमें मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और डेटा सिक्योरिटी अपने आप में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है जी जी ऋषभ चौधरी जी बहुत अच्छी बात है आपने बताया और इन सभी चीज़ों के ऊपर काम हो सकता है काम हो रहा है और आप भी इससे जुड़कर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं कंप्यूटर साइंस में तो चलिए आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कंप्यूटर साइंस में जिन लोगों ने अपना करियर अच्छा बनाया है सफल बनाया अपना जीवन उन लोगों की कुछ शॉर्ट स्टोरीज हम ऋषभ चौधरी से सुनेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आप सुना है रेडी मॉडल वन नाइनटी सुनते रहो मिस रहो sansaar wa wa paaye hai sukh sansaar नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं करियर इन कंप्यूटर साइंस के बारे में कंप्यूटर साइंस है क्या चीज़ वो हमने जाना और उसमें किस तरह के रिसर्च वर्क हो रहे हैं वो भी हमने समझने की कोशिश की ऋषभ जी से अब मैं जानना चाहूँगा ऋषभ जी आपसे कि इस फील्ड में जिन लोगों ने अपना करियर अच्छा बनाया एक नामचिन्न नाम है इस फील्ड में कंप्यूटर साइंस में वैसे बहुत सारे लोग होंगे लेकिन अभी जिनकी आपको याद आ रही हैं कुछ शॉर्ट स्टोरीज उनके बारे में बताइए सबसे पहले मैं सबसे प्रसिद्ध नाम का ही डिस्क्रिप्शन करना चाहूँगा बिल गेट्स जो सबसे पॉपुलर पर्सन हैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में उन्होंने जैसा कि सब लोग जानते होंगे माइक्रोसॉफ्ट के ओनर हैं उन्होंने भी अपना कैरियर स्टार्ट किया था कंप्यूटर उसकी फील्ड में ही वो काफ़ी प्रसिद्ध नाम हैं वो एक फाउंडेशन भी चलाते हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स नाम की जो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है उनका भी जीवन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है उनके अलावा आज की डेट के युथाइकन मार्क जकरबर्ग जिनके बारे में सब लोग जानते ही होंगे फेसबुक के कोफाउंडर हैं फेसबुक की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है फेसबुक का इंसेप्शन जो हुआ था वो एक डॉम रूम से हुआ था कॉलेज mm -hmm. के हॉस्टल में मार्ग जकबक जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मार्क उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ फेसबुक को स्टार्ट किया जो पहले कॉलेज लेवल पे हुआ फिर उसके बाद उसे फुल फ्लैश वे में लॉन्च किया गया एंड फेसबुक आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स है काफ़ी पॉपुलर है इनके अलावा एक और ऐसा नाम जो शायद कुछ यूज़र्स जो नॉन टेक्निकल फील्ड के हैं वो नहीं जानते होंगे लिनिस ट्रावल्स जो कम्प्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग करते होंगे वो ज़रूर इस नाम को जानते होंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर हैं ये इन्होंने अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स उसके ऊपर थीसिस लिखी थी और बहुत ही कम एज में मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है बट शायद अर्ली ट्वेंटीज़ में उन्होंने अपनी थीसिस की थी और उनका जो थीसिस थी वही आगे चल के ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिनिक्स जी ऋषभ जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया और शुरुआत में जैसे कि कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर साइंस के बारे में हमने सुना और उसके बाद जिन लोगों ने अच्छा नाम किया है उनके बड़े नाम आपने बताए हैं वैसे बहुत सारे छोटे नाम हो सकते हैं लेकिन आपको बड़े नाम से इसलिए अवगत करा ताकि आपको एक बड़ा लक्ष्य मिल सके और अपने जीवन में आप इस फील्ड में बहुत कुछ है करने के लिए जिसमें आप कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ आप जो देखेंगे आजकल ऐप्स की दुनिया है ऐप्स भी एक बना सकते हैं आप अलग विषय को लेकर बहुत सारे ऐप्स जो है बहुत पॉपुलर होते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमारा नाम और काम दोनों हो जाता है उसके माध्यम से और आजकल जो भी चल रहा है ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले समय में कंप्यूटर साइंस का ही दुनिया होगा अगर कोई कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता हो तो उसे अनपढ़ कहा जाएगा तो ये बातें हम सभी को पता भी हैं तो इसीलिए आज के समय में अगर आप करियर इन कंप्यूटर साइंस के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत आप सभी का वेलकम है बशर्त यही है कि इसमें जिस तरह से आपको काम करना है जिस तरह से आपकी पढ़ाई होगी या उसमें एक जान डालना होता है क्योंकि कंपटीशन भी है कंपटीशन के हिसाब से आप कुछ हटके जब करते हैं तो लोगों को जल्दी पसंद आता है तो इसीलिए इसमें आपको मेहनत करना है और मैं ऋषभ जी से ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो हम लोग कंप्यूटर में जैसे आपने शुरुआत में कहा कि इसमें स्कूल में नहीं बैठना या क्लास के अंदर नहीं बैठेंगे क्लास के बाहर से भी आपको पढ़ना आ सकता है इसमें तो ये आपने जो बताया इसमें किस तरह की हम पढ़ाई करें किस तरह की बातें हम ध्यान में रखें ताकि इस फील्ड में हम लोग एक्सेल कर सकें जी जैसा कि मैंने बोला क्लासरूम में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हालांकि बेसिक नॉलेज के लिए तो क्लासरूम टीचिंग के ऊपर डिपेंड होते हैं बच्चे बट उसके अलावा भी काफ़ी मेकैनिज़म्स हैं जिनको इनकॉप्रेट करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं जो भी लैंग्वेज आपको सीखनी है उसके बेसिक ट्यूटोल्स अवेलेबल रहते हैं और काफ़ी मतलब आप ट्यूटोरियल्स भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब लेक्चर्स हैं और अब आज की डेट में काफ़ी गवर्नमेंट रेफर्ड पोर्टल्स भी हैं जहां पर आप जाके कोर्सेज कर सकते हैं जैसे स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है वहां पर काफ़ी लेक्चर्स हैं एन पी टेल एक हो है पोर्टल वहां पर आपको आई, आई के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स मिलते हैं वो आप घर बैठे कहीं से भी रिमोटली उसे पढ़ सकते हैं उसके लिए आपको आईआईटी में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर सारे आईआईटी के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं और उसके अलावा बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन आज की डेट में वीडियो लेक्चर्स हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव भी होते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग जब आप पढ़ना चाहते हैं तब आप पढ़ सकते हैं और वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होते हैं क्योंकि वो रियल टाइम एग्जाम्पल देते हैं आपको कई ऐसी साइट्स हैं जो बेसिक साइट्स हैं वहाँ पर आप को सैम्पल कोड्स दे रहेंगे उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं जैसे कुछ साइट्स का नाम मैं आपको बोल सकता हूँ डब्ल्यू थ्री है टीटोर पॉइंट है कोड अकेडमी है मोजिला का अपना एक सपोर्ट सिस्टम है इसके अलावा जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं हर लैंग्वेज में एक फोरम होता है जहाँ पर उनके डेडिकेट फोरम मेम्बर्स होते हैं जो आपको बेसिक लेवल पर तो ऑबसली बात है आपको नॉर्मल हेल्प मिल जाएगी वीडियो लेक्चर्स से ही बट आगे अगर आप उसमें कैरियर परस्यू करते हैं आपको स्पेशलाइज हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पर आपको जो एक फोरम है इस फोरम से आपको बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के काफ़ी स्पेशलाइज लोग होते हैं और इनके अलावा आपको लाइब्रेरी सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है उनसे भी आपको काफ़ी गाइडेंस मिलती है जी रिशभ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर्स जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक लेक्चर तो लैंग्वेज का आपको सीखना ही है उसके लिए आपको क्लास में अटेंड करना ही है लेकिन उसके बाद जब आप पढ़ाई करना चाहते हैं एक्स्ट्रा जो कोर्सेस वगैरह आपको करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो YouTube वग़ैरह पे और काफ़ी जो साइट्स के नाम रिशभ जी ने बताया उसमें अवेलेबल है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है जितना आप ज़्यादा ध्यान से और अच्छा पढ़ेंगे जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना ही आप इस फील्ड में एक्सेल करेंगे और जैसे कि आपने स्वयं या इस तरह के अलग अलग वेबसाइट के नाम बताए हैं जहाँ पर कंप्यूटर का जो कोर्सेस है वो किया जाता है लेकिन क्या इसमें फ्री भी कोर्सेस किया जा सकता है वेबसाइट के माध्यम से जी स्वयं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है एनपीटेल भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ये सब फ्री ही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं यहाँ पे ये सब फ्री में अवेलेबल रहता है बाकी इनके अलावा यूडमी एकेडमी है कई एकेडमीज़ हैं जो अपने कोर्सेज़ देती हैं बट वो पेड होते हैं बट फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और काफ़ी कॉम्पिटेटिव भी हैं तो ये स्वयं में जैसे कि हमको एडमिशन लेना है या कोर्स करना है ऑनलाइन तो क्या कर सकते हैं इसके लिए स्वयं का पोर्टल है वहाँ आ, पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फिर वहाँ पे जो भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे उसमें अपनी डेजिनेटेड चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए चलिए ये भी एक अच्छी बात आप सभी को मिल रहा है शायद विद्यार्थी अगर सुन रहे हैं तो ध्यान दें स्वयं इस पोर्टल पे आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा के फिर वहाँ पर जो भी कोर्स अवेलेबल है फ्री में उन चीज़ों को आप क्लिक करके उसके ऊपर पूरी जानकारी लें और अपना एडमिशन वही ऑनलाइन आप पुटअप कर सकते हैं और उसके बाद आपको ट्यूटोरियल जो है वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ पढ़ के ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम शायद देना होगा तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एक बार देखिए पोर्टल पे जाके कि क्या कुछ नॉलेज आपको मिलता है और कुछ रीडिंग्स के लिए भी वो रेगुलर आपको चीज़ें बताएंगे उसी उसी तरह से वो चीज़ें अगर फॉलोअप करते हैं तो आपको जो है घर बैठे भी आप इन चीज़ों को पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बेसिक नॉलेज जो चाहिए उन चीज़ों के लिए आपको क्लासरूम में बैठ कर किसी अच्छे वक्ता से इन सारी बातों की जानकारी लेना भी ज़रूरी है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आज के इस एपिसोड में हमने की करियर इन कंप्यूटर साइंस के बारे में और ऋषभ जी आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं या फिर कुछ प्लानिंग है आपका इस फील्ड को लेकर और क्या करना चाहते हैं जी अभी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं डेटा माइनिंग की फील्ड में ही थोड़ा आगे जाऊं अभी मैंने कंप्यूटर नेटवर्कस में पी साइकिल जैसे मैंने आपको बताया पी साइकिल एंड सर्वाइबिलिटी स्ट्रैटेजी उसके ऊपर अपना रिसर्च कम्प्लीट किया है पर अ, मुझे डेटा माइनिंग फील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है और मैं आगे उसमें अपना पोस्ट ऑफ करना चाहूँगा अच्छा अच्छा चलिए बात ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को आज के इस एपिसोड में कंप्यूटर साइंस के बारे में काफ़ी अच्छी और बहुत ही सुंदर जानकारी मिली होगी और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को कहूँगा कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आपका बहुत वेलकम है आप इसकी पूरी जानकारी आपको मिली है फिर भी आप वेब पेज पर पे जाकर और भी जानकारी हासिल कर सकते हैं अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपना करियर अच्छा बनाएं, एक्सेल करें आप तरक्की करें बहुत और आपका और अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करें ऐसे शुभकामना के साथ एक बार फिर से ऋषभ जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओम शांति तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा ये फरिश्ते जू जमी पर उतरे तारे हैं सब से इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी, नजरे पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही हूँ बड़ी जान कितनी बान कितनी बा जान कितनी बानत ये उतारे हैं ये फरिश्त जू जमीप उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरेश्ते जू जमीप उतरे तारे हैं खुशी भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा खुशी भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा कहते हैं जन्नत जिसे वो जमी पर आएगा नैनों से नब युग के नै नौ सैनब युग के नैनों से नब युग के छलकते शारे हैं ये फरिश्ते जो जमीं पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो जमीन पे उतरे तारे हैं सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है सब सुख सबका भला ये शुभ संकल्प है प्रभु से मिलाना जगत का करना का कल्प है बेसहारों के बेसहारों के बेसहारों के, बे के मसीहा सबके सहारे हैं ये फरी फरिश्ते जो पे उतरे तारे हैं ये उतरे तारे कितने प्यारे कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो पे उतरे तारे हैं ये रूहानी अंजुम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 ये फरे जो समेत उतरे तारे